जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष पेकर भाग 19 अरहर हल्दी मिर्च एवं आलू ये हल्दी हल्दी के जड़ों का मिर्च के जड़ों के साथ बहुत ही बड़ा लगाव होता है देर आर इंटरेक्शंस बिटवीन टूर्धोन ऑफ द टर्मरिक एंड द पिजॉन पी एन ऑफिस हमने ये प्रयोग बहुत सारे किए हैं दक्षिण भारत में सबसे बढ़िया परिणाम इस प्रयोग के मिले हैं कि 9 फीट पर हमने सहजन अथवा अरहर लगाया दो अहर के बीच में साढ़े चार फीट अंतर रखा दो कतारों के बीच में 9 फीट लगा एक आपको वाकयात बताता हूं कि सातारा जिले में एक किसान ने पूछा कि मैं हल्दी लगाना चाहता हूं अदरक लगाना चाहता हूं तो किस तरह लगाओ तो मैंने इसको मॉडल दे दिया किसी कारणवश वो सहजन में नहीं लगा पाया अद में लगा पाया और मिर्च नहीं लगा पाया केवल हल्दी और अर्दक लगा दिया अलग अलग वहां अमृत का पेड़ था उस पर पंछी की रिश्ता गिरी तो कुछ पौधे मुझे मैं जब गया तो मिर्च के मिले उसमें अज़रक में मैंने कहा कि भाई मैंने कहा था तो नहीं माना सर बड़े मजदूर नहीं मिलते थे बहुत दिक्कत थी ठीक है उसको कुदाल लाने के लिए कहा और जहां मिर्च नहीं है वहां के आप गड्ढे निकालिए अज़रक के और मिर्च है उसकी जड़ों के पास जब उसको खोद कर देखा तो मिर्च के जड़ों के पास डेढ़ गुना ज्यादा बड़ा कैसे जहां खाली जगह थी वहां से डेढ़ गुना ज्यादा ये मिर्च की छाया उसको बहुत भाती है इसलिए हमने ये मॉडल दिया है लिखिए साढ़े चार फीट पर आपको नालियां निकालना है इसके पहले कि नालियां निकाले प्रति एकड़ 400 किलो घन जो सिड़प देना है मिट्टी से मिला देना है प्रत्येक एकड़ 400 सौ किलो घने जो अमृत सिड़प देना है मिट्टी में मिला देना है बाद में साढ़े चार फीट अंदर पर नाली निकालना है नाली की ऊपर की चौड़ाई डेढ़ फीट आएगी और गद्दी की चौड़ाई तीन फीट आएगी गद्दी के बीच में साढ़े चार फीट अंतर पर दो बीच अरहर के लगाए बीजाम का संस्कार करके अथवा सहजन लगाए दो में से एक दो बो, दो पौधों के बीच में साढ़े चार फुट अंतर आना चाहिए इस तरह बीज डाल देना है इस कतार में अरहर की कतार में बाद में बेड़ के दोनों कोने पे मिर्च लगा देना है बेड़ के दोनों किनारे मिर्च लगा देना है दो मिर्च के बीच अंतर दो फीट रखना है मिर्च ठीर होने के बाद पंद्रह दिन के बाद अगर और मिर्च के बीज में हल्दी लगाना है और मिर्च दो मिर्च के बीच में हल्दी लगा देना है बीजा का संस्कार करके पतला अच्छा दन ढक देना है साथ में नाली के दोनों किनारे नाली के दोनों किनारे गेंदा लगा देना है गेंदा दो अर्घ के सेंटर में भी मिर्च लगा देना है साढ़े चार फीट पट्टे में दो अर्घ के बीच में मिर्च लगा देना है गेंदा ऊपर लगाना है और गेंदा के नीचे दो दो बीच मूंग के डोक देना है गिंदा के नीचे दोनों ओर दो दो बीच मूंग लगा देना है जैसे सब्जियों पर बताया उसी तरह छिड़काव करना है जीवामृत का सब्जियों के ऊपर जो बताया वही शेड्यूल जीवामृत का छिड़काव करना है जीवामृत छिड़कते समय भूमि पर भी छिड़क देना है पानी के साथ महीने में एक बार या दो बार 200 सौ लीटर जीवामूद प्रति एकड़ दे देना है मूंग निकलने के बाद मिट्टी चढ़ा देना है जिससे कंध बाहर ना आए नहीं तो हरे पड़ते हैं कंध हरे होते हैं सूर्य की रोशनी में मिट्टी चढ़ा देना है और तुरंत तुरंत जहां मूंग लगाया था वहां मिट्टी चढ़ाने के बाद सितंबर में हमारा मूंग निकल जाएगा चना के बीच बीजा मूंग का संस्कार करके डाल देना है दोनों ओर चना के बीज पहले मूंग आया खरीफ में वर्षा में शीतकाल में चना आया साथ में चने के लाइन में चना अंकुरित होने के बाद नौ बाय नौ फीट पर दो दाने काय के लगाना है सरसों के लगा देना है राइट हल्दी छाया में सुखाना है धूप में नहीं कुरकुमिन का प्रतिशत बढ़ता है छाया में सुखाने के बाद और आपको एक पकी हुई हल्दी की पाउडर का पैकेट सौ ग्राम पर करना है और दूसरी ओर हल्दी पकाना नहीं है स्वच्छ करना है उसको काटना है धूप में सुखाना है उसकी पाउडर बनाना है वो पैकेट अलग करना है केवल नंबर देना है नंबर एक नंबर दो और किसी महिला को दोनों पैकेट भेज देना है कि ये दोनों उपयोग करेगी हमें मुझे बताएगी कि कौन सी अच्छी है तो जरूर बताएगी ये नंबर दो बहुत बढ़िया है थोड़ा डालने की बात भी बहुत अच्छा काम करते हैं और उसमें औषधि की मात्रा बहुत ज्यादा होती है कुरकुमिन की हाँ कुरकुमिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसका मतलब है पकाने में जो इतना कष्ट होता है होता है ना हल्दी पकाने में इतना कष्ट होता है वो निकल जाएगा इस साल तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में हल्दी इसी तरह न पका उपभोक्ता को पहुंचा रहे हैं ठीक है ना ये मॉडल बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है या हाँ लिखे आलू जिस विधि से आप आलू बोते उसी विधि से आलू बोदे केवल बोने के पहले प्रत्येक कण 400 किलो घने जो अमूद मिट्टी में मिला दे बाद में नालिया निकल कर आलू डाले और मिट्टी से दबा दे आलू अंकुरित होने के बाद नौ बाय नौ फीट पर वही क्या लगाना है सरसों लगा देना है आलू को जुआमृत ज्यादा मात्रा में दीजिए जैसे भी राजवीर जी ने भी कहा क्योंकि कम दिन की फसल है और जुआमृत का छिड़काव हर पंद्रह दिन बाद करें आलू की Uh, कौन सी किस्में लेते हैं आप ठीक है अभी हम आपको कटिया आलू देंगे देशी आलू इस साल तो नहीं मिलेगा थोड़े बीज मिले हमें यानी पुरातन काल से जो पहाड़ी क्षेत्र में आलू आता था वो कटिया आलू छोटा बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही स्वादिष्ट और आलू रखने की पद्धति बड़ी मजेदार थी आ, पहले जमाने में अब तो कोल्ड स्टोरेज में आलू गया है तो भी बाहर निकलती सड़ता है तो कटी आलू भी हम देंगे कुछ बीज हमने कानपुर में दिए मिले हैं विवेक चतुर्वेदी ने लगाए हैं कुछ बीज कर्नाटक में मिले हैं अगले साल थोड़े भी बीज हम देने का प्रयास करेंगे आपको बंसी गेहूं के बीज लिए हैं आपने आज तो इनके पते लिख लीजिए लिखे लिखवा दिए आपके पते लिख लीजिए ताकि आपके पास बीज है ये हम दूसरे को बताएंगे ना अगर हमारे पास आपके पते नहीं तो कैसे बताएंगे ठीक है